Um शब्दार्थ शब्द्युतनामक खद्योत आविर्मुखी आविर्मुखी भी अत्र अत्रह नेत्रे दो आँखें एकत्र एक, एक स्थान पर निर्मिते, निर्मित निर्मित रूप रूप विभ्राजिता विभ्राजित नामक चमकिला ताभ्याम आँखों से होकर विचस्ते देखते हैं चक्षुषा नेत्रों से इश्वरहा इश्वरहा स्वामी।, स्वामी अनुवाद और तात्पर्य हिज्रीवाइंग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपात के तो अनुवाद इस प्रकार से है खद्यो तथा आविर्मुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे एक ही स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए इस प्रकार दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं तात्पर्य दोनों नेत्र प्रकाश जैसे चमकीले पदार्थों से आकर्षित होते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे कीड़े अग्नि के प्रकाश से आकर्षित होकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार जीव के दोनों नेत्र चमकीले तथा सुंदर रूपों के प्रति आकृष्ट होते हैं वे उनमें उसी प्रकार फंस जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से आकर्षित होकर कीड़े ओम ज्ञानतिमिरा श्ञाजन शलाकया चक्षुरमील तस्म श्रीगुरव नमः श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थित भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा हे कृष्णा करुरा सिंधु दीनबंधुजगत्पते गोपेश गोपिका का राधाकांत नमस्तु तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदवनेश्वरी सुते देवी हरि प्रणमा हरिप्रिवांछाकू कृपा सिंधुभ्य च पतिताभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदीअद्वैत गाधर श्रीवासदी वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे खाद्योताभिमुखी छात्र नेत्र एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितम ताभ्यां विचस्ते चक्षुषेश्वरा खद्यो तथा आविर्मुखी नाम से जिन दो द्वारों का वर्णन किया गया है वे किस स्थान पर अगल बगल स्थित दो नेत्र हैं विभ्राजित नामक नगरी को रूप समझना चाहिए इस प्रकार ने, दोनों नेत्र सदैव विभिन्न प्रकार के रूपों को देखने में व्यस्त रहते हैं तो श्रीमदभागवतम पूर्ण रूपेण आख्यानों से भरा हुआ है तो कई प्रकार के आख्यान श्रीमद्भागवतम में वर्णित हैं जिनमें से हमारे लिए ये जो पुरंजन आख्यान हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षा प्रद हैं क्योंकि अधिकतर जो जीव हैं सकाम कर्मी हैं और उनके हृदय में भोग की बहुत ही गहरी लालसा हैं तो ऐसे ही जो प्राचीन बरी हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए नारद इस पुराजन आख्यान का अप्रतिम रूप से वर्णन कर रहे हैं तो नारद और प्राचीन बरी के बीच का ये वार्तालाप है तो नारद ने उनको पुराजन का वर्णन सुनाया और उसको सुनाने के पश्चात भी उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा था तो फिर से नारद मुनि इस अध्याय में क्या करते हैं और थोड़ा क्लियरिटी के साथ हाँ उस जो आख्यान है उसको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि जो जीव है कैसे भगवान से विमुख हो जाता है और विमुख होकर भौतिक देहरूपी आवरण अपने ऊपर धारण कर लेता है और उस आवरण में भी नव छेद हैं नव द्वारे पूरे देही शास्त्र कहते हैं कि ऐसे आवरण में भी जो भौतिक देह जीव ने धारण किया है भोग करने के लिए उसमें नव छिद्र हैं जिनके माध्यम से उन इन नव छिद्रों के माध्यम से जो भौतिक जगत का जीव भोग करने का प्रयास करता है तो ये जो इंद्रिया है वो हमारा भोग का साधन है जिनके माध्यम से जीव इस जगत में भोग करता है इसलिए भौतिक जगत की कोई सबसे बड़ी बीमारी है तो एक ही बीमारी है हा आचार्यगण कहते क्या है वो बीमारी तो कहते भोगवांछा केवल ये एक में ये शब्द है जिसमें सारे भौतिक जगत के जीवों की बीमारी को दर्शाया गया है इसलिए तो जगदानंद पंडित कहते हैं अनादि बहिर्मुख जीवा भोगवांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे कि अनादि काल से भगवान से हम विमुख हो गए हैं कृष्ण से विमुख हो गए हैं क्यों क्योंकि हमारे हृदय में भोग करने की प्रबल लालसा है भोग करने की प्रबल भावना है जैसे ही जीव के अंदर ये भोग करने की प्रबल भावना जागृत हो जाती है माया तो हमारे साथ ही है इसलिए यहाँ कहते हैं झापटिया धरे जगदानंद पंडित अपने ग्रंथ प्रेम में श्लोक लिखते हैं जिसमें वो कहते है झापटिया धरे का मतलब है एक प्रकार से मानो जो बिल्ली है वो जब चूहे को देखती तो बड़े प्रेम से नहीं पकड़ती कैसे पकड़ती है झपट लेती है कई बार हमें भूख लगती है तो हम प्रसाद को कैसे झपट लेते टूट पड़ते हैं वैसे ही जो बिल्ली है चूहे के ऊपर झपट लेती है उसको पकड़ लेती है हाँ तो माया भी जो जीव भोग करने की लालसा से भरा है उसको पकड़ती है और क्या करती है भौतिक जगत में डालती है आ, ये भौतिक जगत की तुलना एक बोरे से की है बोरी होती है ना जिसमें हम आलू भरते हैं तो जितने भी जीव है वो मानो आलू के समान है या सारे चूहों के समान है हाँ ये भौतिक जगत रूपी जो बोरा है माया पकड़ती है पकड़ के डाल देती है और फिर ऐसे जब बोरे में किसी चीज को डालो तो आप फिर से उसका मुँह ऐसे बंद कर लेते हो पकड़ लेते हो तो सारे जीवों को डालते जा रहे डालते जा रही हैं और फिर जीव अंदर क्या कर रहे हैं मन हाँ, एक दूसरे के साथ उसके अलावा अपने मन इंद्रियों के साथ क्या करते हैं संघर्ष कर रहे हैं किस लिए संघर्ष कर रहे हैं केवल भोग करने के लिए और इसी भोग के चक्कर में जगदानंद पंडित कहते कबू स्वर्ग के उठाए कबू नरक के डुबाए कभी नरक में डूबता है जिस प्रकार से राजा जब किसी कैदी को दंडित करता है तो उसको जल में नौका में ले जाता है नौका में ले जाकर उसका बाल पकड़ के उसको पानी में डुबा देता है कुछ समय के लिए थोड़े समय के लिए बाहर निकालता है वो सांस लेता है और वो सोचता है कि यही आनंद है कहते थे, मानो कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर लगातार तेईस घंटे जूते मारते रहो ठक ठक ठक ठक और एक घंटे के लिए उसको छुट्टी दे दो वो कहेगा यही जीवन का परमोच्छा आनंद है हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है माया इतने जूते मार रही है इतने थप्पड़ मार रही है थोड़ा सा हमें कुछ क्षण के लिए मुक्त करती है हम अपने आप को राजा समझ बैठते हैं तो ऐसी जो स्थिति है ये माया क्या करती है झापटिया धरे हाँ झपट लेती है हमें और इस संसार में भेज देती है तो इसलिए जो इंद्रियां है इसको काल सर्प पटली कहा जाता है क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव क्या है वो कभी वश में नहीं रहना चाहती जैसे सांप है वो किसी के वश में नहीं रहना चाहता उसी प्रकार से ये जो प्रबल इंद्रिया है वो किसी की गुलामी नहीं चाहती तो इसलिए शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति इनको भोग करने का सोचता है भोगना चाहता है वो वास्तव में विष का पान कर रहा है इसलिए नरोत्तम ठाकुर कहते हैं संसार विशानले दिवानिशी जुले झुड़ा ना कहीं उपाय हाँ दूसरा दूसरा श्लोक ये भी वो कहते हैं सॉन्ग में विषय विषानले ये जो विष और विषय दोनों एक जैसे हैं हा विष क्या करता है बल्कि विषय ज्यादा खतरनाक है विषय विष पी लोगे तो एक जीवन आप छोड़ दोगे मर जाओगे ये शरीर त्याग कर सकते हो लेकिन विषयों को भोगते रहने से क्या होगा पुनर्न पुनरअ मरणम पुनरअपि जननी शयनम। बारंबार हमें जन्म लेना होगा बारंबार माता के गर्भ में जाना होगा तो इसलिए विषयों को पीना या विषयों को भोगना वो अत्यंत तो खतरनाक है तो ये श्लोक में आज के श्लोक में नारद मुनि उनको कह रहे हैं कि ये जो जीव है वो ये जो दो नेत्र है जिसके द्वारा क्या करता है रूप का भोग करने का प्रयास करता है और मानो क्योंकि ये जो दो नेत्र जीव इस संसार में बाहर कैसे आता है भोग करने के लिए इसके पहले श्लोकों में नारद मुनि प्राचीन बरही को कहते हैं कि मन के साथ ये जीव जीव निकलता है और ये नाइन गेट से बाहर आता है भोग करने के लिए और भोग करके फिर से स्थिर होना चाहता है तो मानो ये जो नव छेद है ये माध्यम है उस जीव के जिसके द्वारा वो अधिक से अधिक भोग करना चाहता है तो इस श्लोक में आज नेत्रों का वर्णन किया है और नेत्रों का विषय क्या है रूप है हाँ सौंदर्य है क्योंकि सौंदर्य को भोग करना चाहते हैं हाँ श्रील प्रभुपात कहा करते थे कि भौतिक जगत में क्या सौंदर्य है हाँ भौतिक जगत के सौंदर्य को नापा जाए तो कितना लंबा है ये भौतिक सौंदर्य तीन एमएम एम हाँ क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी के शरीर के प्रति आकर्षित है स्त्री को सौंदर्य दिखाई देता है किसी युवक के शरीर में और बेचारे युवक को सौंदर्य दिखाई देता है किसी युवती के शरीर में लेकिन उसका सौंदर्य छुपा है केवल तीन एम एम का जो स्किन है उसके अंदर उसको न, उसको हटा दे तो कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं होगा अब मानो मेरा स्किन निकाल दे और मुझे या क्लास देने के लिए बिठाया जाए कौन रहेगा यहाँ भागवतम क्लास में कोई नहीं रहेगा तो ये जो भौतिक सौंदर्य है वो सीमित है और वास्तव में आनंददायी नहीं है इसलिए प्रभुपाद हमेशा वो फेमस कथा सुनाया करते थे कौन सी कथा लिक्विड ब्यूटी के हाँ सारा ब्यूटी लिक्विड हो गया है और एक ना एक दिन हम सारे लिक्विड होने वाले हैं हाँ तो ब्यूटी कोई अस्तित्व ब्यूटी का यहाँ भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन जीव इतना लालायित है ना मरते मरते भी वो रूप का दर्शन करना चाहता है इस भौतिक जगत के रूप का लेकिन भगवान गीता में कहते ये रूप कैसा है काम रूपम दुरासदम जितने भी रूप यहां नजर आ रहे हैं वो काम का मूर्तिमान क्या है स्वरूप है जैसे प्रभुपाद को क्या कहा जाता है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति जब कृपा कृष्ण की मूर्ति धारण करती है तो वह प्रभुपाद है तो उसी प्रकार से काम जब अपना मूर्ति धारण करता है तो यह भौतिक जगत का सौंदर्य है जिसके प्रति हम आत्यधिक रूप से आकृष्ट होते हैं और ये जो आंखें हैं बारम्बार इस भौतिक सौंदर्य को देखना चाहती हैं उसका उपभोग करना चाहती है और जिसके कारण जीव इस संसार में और गहराई में से बंद जाता है इसलिए हम वो फेमस कथा सुनते हैं बिलो मंगल ठाकुर की बिलो मंगल ठाकुर ये अनंत पद्मनाभ के महान भक्त हुए हैं बाद में त्रिवेंद्रम में तो ऐसे बिल्व मंगल ठाकुर उनके शुरुआत के जिनों में देखते हैं वो आसक्त हुए थे चिंतामणि से जब घर में शादीया या कुछ सेरेमनी था उनके पिता का वो भी छोड़ दिया उन्होंने पत्नी को कहा ये सब आप करो मुझे जाने दो चिंतामणि को मिलना है मुझे और इतना तूफान हो रहा था बारिश आ रही थी उनके घर के बीच में और चिंतामणि के महल के बीच में नदी बह रही थी और घनघोर वर्षा हो रही थी रात्रि का समय था लेकिन बिल्व मंगल का हृदय चिंतामणि को मिलने के लिए भाग रहा था इतना सब कोई जाने का सक्षम नहीं था नदी को पार करने के लिए लेकिन फिर भी ये बिल्व मंगल उसको पार करने का प्रयास करता है पार करके पहुंच जाता है वहां चिंतामणि के महल में पहुंच जाता है चिंतामणि आश्चर्यचकित हो जाती है कि घर से बाहर निकालना दुष्कर है लेकिन आप इतने दूर से नदी पार करके आए हो कैसे आए हो तो तब उसे पता चलता है कि जिसने नद, उस, जब नदी पार की तो लकड़ी समझकर उन्होंने एक मृत शरीर को पकड़ के आ, उसके सहारे से उन्होंने नदी पार किए थे इतने अधिक चिंतामणि का एक प्रकार से रूप को देखने के लिए लालयत थे काम रूप था वो कौन सा रूप था काम का मूर्तिमान रूप था जिसको देखने के लिए वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए तत्पर हो गए थे तो ऐसे बिल्व मंगल ठाकुर नदी क्रॉस करके जाते हैं देखते हैं कि जो चिंतामणि है उसका घर का दरवाजा तो बंद है हा वो उसके छत में चढ़ने का प्रयास करते हैं जब चढ़ रहे थे छत के ऊपर देखा कि उनको लगा कि कोई रस्सी है लेकिन सांप को पकड़ के चढ़े हैं सोचो कितना अधिक निमग्नता थी उसके सौंदर्य को देखने के लिए उससे मिलने के लिए चिंतामणि को तो ऐसे बिलो ठाकुर जब चिंतामणि से मिलते हैं, तो चिंतामणि कहते हैं अरे मूर्ख तुम्हें मुझे देखने के लिए इतनी लालसा है मेरे सौंदर्य के लिए मेरे उपभोग के लिए इतने तुम तत्पर हो लालयित हो इतना लौल्य कृष्ण के लिए होता तो उनको इज़ीली प्राप्त कर लेते हैं। मानो उनकी आंखें खुल गई हो लेकिन वहां से भी वो सोचते हैं कि सही है वो, वो चिंतामणि को छोड़कर भी वृंदावन की ओर निकलते हैं सोचते कि बचा हुआ समय कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ लेकिन रास्ते में जाते जाते जब उनको प्यास लगी देखा कि एक युवती हा एक कुए में पानी भर रही थी उसके सौंदर्य को देख के फिर से आकृष्ट हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे उसके घर तक, और घर तक तक और गए उनके मन में ये इच्छा जागृत हो गई उसके को देख के कि इसका मैं उपभोग करूं तो ये जो मंगल है उस स्त्री के घर में जाते जो जल लेके जा रहे जा रहे थे वो अपने घर में गए और पति को कहा कि एक व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आया है वो मुझसे मिलना चाहता है बात करना चाहता है हाँ तो पति जब देखता है तो कहते आप बात करो तो बिलमंगल ठाकुर को फिर से याद आते हैं चिंतामणि के वचन और वो कहता है कि ये उचित नहीं है ये आंखें इस भौतिक जगत के सौंदर्य का पान करने के लिए नहीं बनी है ये आंखें किस लिए बनी है चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन जय जनक कृष्ण देखे से ही भाग्यवान कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि इन आंखों के असली फल क्या है कृष्ण को देखना कृष्ण को देखना या कृष्ण के भक्तों को देखना और जो व्यक्ति वास्तव में इन आंखों के द्वारा कृष्ण का निरंतर दर्शन करता है वो वास्तव में भाग्यवान है इसलिए चैतन्य चरितमृत में कई लोगों को भाग्यवान बोला है जिन लोगों का आकर्षण कृष्ण कथा सुनने के लिए है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रद्युम्न मिश्र को तुम क्या हो भाग्यवान हो माधवेंद्रपुरी का जब वर्णन आया कि जिनके लिए भगवान प्रकट हो गए जिनको स्वप्न में आदेश दिया जिनके साथ इतना प्रेमय सेवा का आदान प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु वहा माधविंद्रपुरी को क्या कहते हैं नित्यानंद देखो माधव के समान इस संसार में कोई भाग्यवान नहीं है तो उसी प्रकार से यहां भी उस व्यक्ति को भाग्यवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो व्यक्ति किसका दर्शन करता है कृष्ण का दर्शन करता है इसलिए तो रूप गोस्वामी भगवान के दर्शन को एक अमोघ आश्र कहते हैं प्रेम भक्ति प्राप्त करने का एक आमोघ क्या है भगवान के विग्रह का निरंतर दर्शन करना ये एक आमोघ है जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में शिल रूप गोस्वामी करते हैं तो ऐसे बिलो मंगल ठाकुर सोच रहे थे तो उन्होंने देखा कि कितना मैं दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं आंखों से कृष्ण का दर्शन करना चाहिए मैं हमेशा इस भौतिक भोग के लिए भौतिक व्यक्तियों के के लिए हो हो गया तो तो वो श्री से जब बात कर रहे थे तो उसको कहा कि हे माताजी आप क्या करो मुझे आपने हेयर पिंस दे दो हाँ जो बालों में लगाते हैं वो कहते कि क्या क्यों ये व्यक्ति हेयर पिंस मांग रहा है वो हेयर पिंस ले लेते हैं और लेकर उसी क्षण अपने आंखों में क्या करते हैं मारते हैं डाल देते हैं जिससे उनकी आंखें चली जाती हैं। और ऐसे ही आंखों को लेकर वो वृंदावन आते हैं वृंदावन कृष्ण के लिए वो लालायित रहते हैं वृंदावन जब आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये आंखें वो सोचते हैं ये आंखें भौतिक जगत को देखने के लिए नहीं बनी है और वास्तव में आंखें भौतिक जगत को देखने के लिए नहीं है इसलिए तो हम क्या करते है? गुरु से कामना करते हैं आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करते हैं जन शलाकया चुन्मिलित मेन तस्मय श्री गुर आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप क्या कीजिए मेरे आखों को उन्मिलित कीजिए इसलिए इन आंखों का वास्तविक फल क्या है या इन आंखों को कैसे हमें यूज करना चाहिए इसलिए दो चीजें हैं सबसे पहले क्या है व्यक्ति को निरंतर सोचना चाहिए इन आंखों के यूज के बारे में कि ये जो आंखें हैं कृष्ण की या आध्यात्मिक गुरु की एक में प्रॉपर्टी है जब इसको हम अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसको क्या करना चाहते हम भोग करना चाहते हैं मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन सबसे पहले जाने कि ये जो दो नेत्र है वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है ये तो मेरे आध्यात्मिक गुरुओं की प्रॉपर्टी है इसलिए तो हम हा पढ़ते हैं रोज चक्षुदान दिल जय ये दान किसने दिया हमें आध्यात्मिक गुरु ने दिया है और जन्मे जन्मे प्रभु से मेरा कर्तव्य क्या है इन आंखों के द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना इसलिए तो रामानुजाचार्य के चरित्र में एक अद्भुत प्रसंग आता है हाँ श्रीपद रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में निवास कर रहे थे तो उस समय दक्षिण भारत में चोला वंश पांड्यावशे राजा हुआ करते थे उसमें जो चोल राजा था जिनका नाम था तो ये जो राजा था इसका राजधानी कांचीपुरम था उस समय तो ऐसा राजा वहां रहता था जिसने अपनी राजधानी कांचीपुरम बनाए थे और उस समय यमुनाचार्य जब थे रामानुजाचार्य के पूर्व जो आचार्य है यमुनाचार्य उस समय अधिकतर लोग वैष्णव थे और वो राजा भी वैष्णव था लेकिन ये जो राजा यमुनाचार्य के बाद ये दूसरा राजा जब हुआ राम के समय ये शैव था जिसने ये स्थापित करना था कि विष्णु नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कौन है शंभु है शंकर है महादेव है तो वो पूरा प्रयास करता था उसकी इच्छा थी कि सारे वैष्णव अपने इस विष्णु भक्ति को त्याग दे और शिवजी की आराधना करे वो राजा पूरा साउथ में प्रयास करता रहता था तो उसने सोचा ये कैसे संभव हो सकता है तो किसी ने कहा कि ये रा, चारियों को आप कन्विंस करोगे ना वो अकेला शिव जी का भक्त बनेगा तो जितने फॉलोवर्स हैं पूरा साउथ शिवजी का भक्त बन सकता है और शिवजी को परम आराधनीय के रूप में स्वीकार कर सकता है तो ऐसे राजा कुलतुंग ने अपने मैसेजर को भेजा श्रीरंगम में और कहा कि रामानुजाचार्य को लेके आओ और उनके साथ उनके जो गुरु है महापूर्ण को भी लेके आओ तो इनके मैसेजर जाते हैं रामानुजाचार्य श्रीरंगम में उनके आश्रम में तो रामानुजाचार्य सोचते हैं अच्छा राजा ने बुलाया है तो जाना होगा तो रामानुजाचार्य अपने आश्रम में प्रवेश करते हैं अं। जो भी बैग करने के लिए या सामान लेने के लिए तैयारी करने के लिए तो उस समय उनके एक शिष्य थे कुरेश कुरेश कहते कि गुरुदेव ये जो राजा है ये में बहुत ही राजा है आपका जाना वहां उचित नहीं है आप जाओगे तो केवल मृत्यु को आमंत्रित करोगे वो राजा आपको मारना चाहता है इसलिए आप मत जाइए आपकी जगह पर इस आपके दास को भेजने की कृपा कीजिए हाँ तो रामानुजाचार्य थोड़ी देर सोचते हैं कुरेश कहता है कि आप मेरे वस्त्र धारण धारण करो क्योंकि कुरेश सफेद कपड़े वो करते थे तो रामानुजाचार्य को कहा कि आप ये वस्त्र धारण करो लो सफेद और मुझे आपके सेफ्रॉन कपड़े दे दो और डंडा भी दे दो मैं क्या करूंगा उस राजा के पास चला जाऊंगा महापूर्ण के साथ चार्य सोचने लगते हैं कि हाँ सही है क्योंकि कुरेश कहते हैं आप जैसा प्रचारक यदि मर जाएगा इस राजा के हाथ से तो संसार में जितने भी तपित जीव हैं उनका कल्याण संभव नहीं है इसलिए आपको जीवित रहना होगा मैं चला जाऊंगा इतना समर्पण कुरेश के हृदय में तो ये जो कुरेश जो सेवक आए थे राजा के सैनिक उनको पता नहीं था कौन रामानुजा है कौन कुरेश है उनको एग्जैक्टली फेस वगैरह पता नहीं था उनको तो पता है कि सन्यासी हैं जो लाल वस्त्र और दंड धारण करते हैं। तो कुरेशा भी निकल पड़े गुरु के वेश धारण करके सैनिकों के साथ पहुंच गए कांचीपुरम में राजा कुलतुंग के दरबार में और राजा ने उनकी रहने की व्यवस्था वगैरह कर दी और फिर एक दिन सारे शिव के जितने प्रोमिनेंट भक्त आचार्य ग्रंथ थे उनकी सभा में सबको बुलाया और इन दोनों को भी बुलाया राजा ने इनको आसन दिया राजा ने कहा हे, हे रामानुजा राजा को भी पता नहीं है रामानुजा दिखते कैसे हैं उन्होंने कहा रामानुजा आपको हमने बुलाया है आपके द्वारा हम कुछ श्रवन करना चाहते हैं आप बताइए मेरे जैसा जीव है इस संसार सागर में गिरा है उसके लिए एकमात्र कर्तव्य क्या है तो ये तो अपने गुरु की शिक्षाओं से अवगत थे कुरेश और बहुत दक्ष थे उन्होंने निडर होके बोला कि वास्तव में जिसके पास मनुष्य देह है उसको जो सर्वश्रेष्ठ आराधना करनी चाहिए उनकी भक्ति करनी चाहिए उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए ऐसे जब कुरेश ने ललकारते हुए बोला ना वो कुलतंग पानी पानी हो गया उसने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हाँ ये तांडव नृत्य करके मेरे शंभु सब जगत का नाश कर देते हैं और तुम कहते वो विष्णु श्रेष्ठ है फिर से ठीक से बोलो तो फिर से ये कुरेश फिर से बोले कि रामानुजा के भावना में वो बोले कि वास्तव में विष्णु से बढ़कर कोई आराधनीय नहीं है तो ये बहुत गुस्सा हो गए उन्होंने अपने सारे पंडितों को कहा कि आप ये स्थापित करो कि शिव जी महान है जितने राजा के पंडित थे सारे शास्त्रों से शिव के बारे में बोल रहे थे कुरेश इतने दक्षते शास्त्रों में सारे तर्कों को हरा देते थे और सारे पंडित निशब्द हो गए बोलना बंद हो गए राजा को बहुत गुस्सा आ गया और बल्कि ये जो कुरेश बोला कि ये द्रोण द्रोन जो शिव से बढ़कर द्रोण है द्रोण जो व, व, वेट को वजन करते ना जो नाप होता है उसको द्रोण कहते हैं जो हेवी भी होता है लेकिन वो कहते हैं कि शिव से बढ़कर तो वो नाप है जिससे हम वेट करते हैं तो वो और गुस्सा हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि अबे, हाँ तुम्हारी कोई खैरियत नहीं है उनको दंड देना चाहते हैं उनको एकांत स्थान में ले जाते हैं और कुरेश हाँ कुरेश को कहते हैं कुरेश तो उनको लगा ये रामानुजा है कहते है इसको जीवित मैं मारूंगा नहीं क्योंकि मेरी जो बहन थी आठ साल की थी उस समय इन्होंने उसका भूत को उतार दिया था मतलब रामानुजा की कृपा से राजकुमारी जो थी उस राज्य के उसका भूत भाग गया था उसके बॉडी से तो कहता इसको मैं मारूंगा नहीं इसकी आंखें निकाल दूंगा हु? तो जैसे कुरेश और को खड़ा कर दिया और जो सेवक थे राजा के महापुर क्या कर दिए कुरेश की आंखें निकाल दी बाहर दोनों की और कुरेश डरे नहीं कुरेश को इतना आनंद हो रहा था कुरेश आनंदित होकर कह रहे थे हा कह रहे थे कि हे कृष्णा हे hey भगवान वो कहने लगे कि की यमुनाचार्य आपने जो बोला था कि सिंधो, कि का कृष्ण बहुत दया के सागर है वो आज मैंने किया है कि मुझे ऐसी सेवा प्रदान की है मेरे आध्यात्मिक गुरु के हाँ ये ऐसी सेवा किसी और को प्रदान नहीं हो सकती मैं कितना मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं अपने गुरु की इस प्रकार से सेवा कर पाया तो ऐसा अव अपना स्वीकार करते हुए उनके जब आंखें निकाले तो उसको आनंद से स्वीकार करते हैं कुरेश और महापूर्ण की भी आंखें निकाली गई थी तो जब महापूर्ण की आंखें निकाली गई वो बहुत ओल्ड हो गए थे उनसे रहा नहीं गया महापूर्ण कुरेश के गोद में लेटे और उन्होंने अपने गुरु यमुनाचार्य का स्मरण किया और कुरेश को कहा कि तुम शिरंगम चले जाना और वह रामानुजाचार्य मिले तो उनके चरणों में मेरे शरीर कर दिया। और ये जो कुरेश थे उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं थी जैसे हरिदास ठाकुर को मारा तो मारने वालों के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे कुरेश भी प्रार्थना कर रहे थे जिन्होंने उनकी आंखें निकाली कहते हैं मैं आपका रुणी हूं आपने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया है मेरे गुरु की सेवा करने के लिए तो जिन लोगों ने आंखें निकाली थी सेवकों ने वो हृदय उन्होंने जो बिखारी थे उनको पैसे देके कहा कि इसको क्या कर दो श्रीरंगम में पहुंचा दो तो कुछ समय के बाद रामानुजा को पता चलता है कि मेरे शिष्य की तो आंखें निकाल दी रामानुजा दुखी हो जाते हैं कुरेश कुछ समय के बाद श्रीरंगम में पहुंचते हैं और में पहुंचकर नहीं चल पहुंचते हैं श्री रंगम में जाकर वो निवास करते हैं उनकी पत्नी अंडाल के साथ और वहा भगवान सुंदरराज का आराधना करते हैं और वहां से उनको पता चलता है कि रामानुजाचार्य साउथ में एक स्थान है यादव वहां है तो ये कुरेश उनको मिलने जाते रामानुजाचार्य को और जैसे मिलने जाते तो रामानुजा देखते ही कि मेरे वो शिष्य आए हैं जिन्होंने मेरी सेवा के लिए अपनी आखें निकलवा दी हैं इतना बड़ा कष्ट उठाया है तो रामानुजाचार्य उनका आलिंगन करते हैं रामानुजा कहते हैं कि मैं आज वास्तव में पवित्र हो गया हूं तुम्हारा आलिंगन करके और उनको कहते हैं कि तुम क्या करो कांचीपुरम में चले जाना जहां भगवान वरद राज और उनके पास जाओ और वो क्या करेंगे तुम्हारी आंखें वापस प्रदान कर सकते हैं ऐसे वो दयालु भगवान है तो ऐसे कुरेश कांचीपुरम नामक स्थान में जाते हैं जहां जाकर भगवान वरद की सेवा करते हैं इतनी सेवा करते इतनी सेवा करते हैं कि भगवान वरदराज उनका नाम ही वरद है सारे वरों को देने के लिए तत्पर है आज भी आप कांचीपुरम में जाते हो जहां वरदराज के विग्रह हैं तो उन्होंने है। है, है? तो वो, है, वो उसके ऊपर दर्शाया है तो ऐसे भगवान वरदराज ने देखा कि गुरु के लिए इतना कष्ट उठाया है और इसके अलावा मेरी निरंतर पूरे दिन स्तुति करता है सेवा करता है तो वरदराज कहते कि बताओ क्या चाहते हो तुम प्रकट हो गए वरदराज ये कहते मैं क्या चाहता हूं जिस वो कहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करो एक व्यक्ति का नाम लेते जिसका नाम था चतुरग्राम कहते जो आंखें निकाली गई ना इसके पीछे एक ही व्यक्ति है वो भी मेरा शिष्य है क्योंकि कुरेश का एक शिष्य था जो राजा का मंत्री बना था राजा का मंत्री राजा उनसे परामर्श करता था वो उस मंत्री ने बोला कि ये रामानुजा को सरेंडर करवाओ मार डालो या शिवजी का भक्त बनाओ तो सारा जगत शिवजी का भक्त बन सकता है तो कहते हैं इसकी सबकी जड़ कौन है मेरा ही शिष्य है चतुरग्राम जिसका नाम है ये कुरेश कहता है भगवान को कि ये आंखे जाने के पीछे इसका हाथ सबसे पहले हे भगवान सबसे ज्यादा कृपा उसके ऊपर कर दो आ? भगवान थक वो चकित हो जाते हैं कहते कैसा तुम्हारा हृदय है इतना बोल के वापस आ जाते कुरेश फिर कुछ समय के कुछ दिनों के बाद फिर से सेवा करते करते भगवान प्रकट होते कहते कि मांगो फिर से कुछ मांगो कुरेश कहता है ये जो राजा कुलतुंगा है जिसने आदेश दिया था इस संसार में किसी के ऊपर सबसे ज्यादा कृपा होनी चाहिए तो उस राजा के ऊपर होनी चाहिए और राजा इस भौतिक जगत से हमेशा के लिए वापस चला जाना चाहिए हाँ आध्यात्मिक जगत में ऐसी चीज मांगे थी कुरेश ने हाँ तो वो राजा के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा अभी तक कुरेश ने जब ये न्यूज रामानुजाचार्य के पास पहुंची कि मेरा यह शिष्य इन लोगों पे ऊपर कृपा करके इतना आनंद महसूस कर रहा है रामानुजाचार्य ने एक लेटर लिखा रामानुजा ने कहा तुम शेल्फिस हो हुँ? तुम बहुत स्वार्थी हो कि ये जो कृपा करके जो आनंद तुमने प्राप्त किया है अकेले अकेले उसका आस्वादन कर रहे हो यह आनंद मेरे पास भी आना चाहिए इसलिए रामानुजाचार्य ने कहा कि तुम बहुत स्वार्थी हो और तुम अपने आप को क्या समझते हो क्योंकि ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं वो मेरे मेरा प्रॉपर्टी है मेरे रत्न है अभी अगली बार ये वरदराज के पास कुछ मांगना है तो क्या मांगना है आपको मेरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने ली है आपसे उसको क्या करना है वापस देने के लिए कहो क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे क्या करनी है बहुत सारी सेवाए करनी है तो ये सोचने लगे फिर ये अपने लिए मांग रहे थे कुरेश फिर भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाकर बल्कि चैतन्य चरित में ऐसे ही आता है सनातन गोसा में भी क्या करना चाहते थे रथ के नीचे त्यागना चाहते थे महाप्रभुण ने कहा दूसरे का पराये का धन है तुम्हें किसने अधिकार दिया कि रथ के नीचे अपना शरीर त्याग दो तो इसलिए दीक्षा काले भक्त करे आत्म जब दीक्षा के समय में आत्मसमर्पण करते हैं तो फिर वास्तव में ये शरीर पर हमारा अधिकार नहीं रहता अधिकार किसका हो जाता है आध्यात्मिक गुरु का हो जाता है तो इसलिए जो नेत्र भी है ये गुरु की प्रॉपर्टी है क्योंकि चक्षुदान दिलोजी उन्होंने हमें ये दिया है तो ऐसे कुरेश भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि हे है भगवान बल्कि उनको आनंद हो जाता है वो लेटर पढ़ के कहते आज मैं भाग्य मेरा उदय हुआ कि आज रामानुजाचार्य ने मुझे अपना शरणागत शिष्य के रूप में स्वीकार किया है हा? तो ऐसे फिर भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे कृष्णा हे वरदराज आप क्या कीजिए कुछ दिन पूर्व जो मेरे आध्यात्मिक गुरु के दो मूल्यवान रत्न थे जो आपने ले लिए थे उनको क्या करो आप मुझे वापस दो क्योंकि उसको प्राप्त करके मेरे गुरु आनंदित हो जाएंगे मैं आनंदित होना सेकंडरी है लेकिन किसको आनंद मिलेगा मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रीपद राम को और ऐसे बोल के ही कुरेश मूर्छित हो जाते हैं मूर्छित होकर जैसे उठते ना देखते उनकी आंखें क्या हो जाती है फिर से वापस आ जाती है और भगवान को देखने लगते हैं हाँ, तो ऐसे कुरेश पूर्णता चकित हो जाते हैं तो वास्तव में ये जो नेत्रों का फल क्या है हा कि कृष्ण का दर्शन है हाँ, जो गुरु ने हमें प्रदान की है इसलिए सनातन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ओम अज्ञान तिमिर ज्ञानांजन शला वो कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं ज्ञान के अंजन की शला का यूज करते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये कौन सी शलाका है तो वो कहते हैं कृष्ण ही परम भगवान है इस शलाका से हमारी आंखों को खोलते हैं और जिसमें ये स्थापित करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये वास्तव में शलाका यूज करते हैं गुरु जिसके द्वारा हमारी आंखों को खोलते हैं और जिसमें फिर वो अंजन लगाते हैं कौन सा अंजन लगाते हैं प्रेमांजन छक्ति विलोचने न तो जो शिष्य जितना गुरु से शरणागत होगा जितनी मात्रा में उनकी सेवा करेगा उस तनी मात्रा में ही शिष्य की आंखों में क्या होने लगता है उस प्रेम का अंजन अपने आप लगने लगता है कुछ अलग से बाहरी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए जब ऐसी गुरु की कृपा होती है अंजन ना? प्रदान करके तो शिष्य के आंखों में कभी भोग भावना नहीं रहती फिर कौन सी भावना आती है आंखों में हमेशा सेवा भावना इसलिए गुरु वो है जो शिष्य के आंखों से भोग भावना को हटा देता है और उसमें सेवा की भावना को स्थापित करता है तो शिष्य फिर जहां मर्जी जाए इस भौतिक संसार में उसे कभी भी भोग नजर नहीं आते वो उसको क्या नजर आते हैं सेवा नजर आती है योमाम वो भगवान को सब देखने का प्रयास करता है इसलिए गीता में कृष्ण कहते विमुणा नानुपन्ती पश्य ज्ञान चक्षुषा आध्यात्मिक गुरु की ये सेवा भावना की आंखों को जब शिष्य धारण करता है तो उस आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के द्वारा वो सर्वत्र क्या करता है कृष्ण या कृष्ण की सेवा को ही देखता है इसलिए तो चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है छे पड़े ता देख आमारे कि फिर जब प्रेम के द्वारा भक्त भगवान को हृदय में बांध देता है और जहा जहां नेत्र उसके पड़ते है वहां कृष्ण को देख पाता है जहा जहा नेत्र पड़े पढ़े कृष्ण चरितमृत में आदि लीला में दूसरा प्यार आता है राधा रानी के बारे में जिनके बारे में कृष्णदास कविराज लिखते हैं कृष्णमयी कृष्णजार जार भीतरे बाहिरे राधा रानी का एक नाम कृष्णमयी है क्यों कृष्णमयी है क्योंकि कृष्ण उनके भीतर है और बाहर है फिर दूसरे लाइन में कृष्णदास कविराज लिखते हैं जहां जहां नेत्र पड़े तहा कृष्णस पुरे जहां जहां राधा रानी देखती है वहां उनको कौन दिखाई देते हैं कृष्ण दिखाई देते हैं तो पहली चीज ये थी कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो आंखें हैं आध्यात्मिक गुरु की प्रॉपर्टी है और उनकी ही सेवा में लगनी चाहिए और जब उनकी सेवा करते हैं तो उस आँखों में सेवक भावना रूपी अंजन लगता है जिसके द्वारा व्यक्ति संसार में कभी भी भोग भावना को देख नहीं पाता और इन आँखों की दूसरी सार्थकता क्या है कृष्ण का दर्शन करना इसलिए तो चैतन्य चरितमृत का वो मैंने कोट किया था कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल आन जय जन कृष्ण देखे भाग्यवान आंखों का एक में वो फल है कृष्ण को देखना हा और जो देखता है वही भाग्यवान है इसलिए सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में भी लिखते हैं अक्षण फलम त्वादृश दर्शनम ही कहते आंखों का फल क्या है भगवान के भक्तों का दर्शन करना हाँ जिसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है श्रील प्रभुपाद कृष्ण के दर्शन के बारे में वो श्लोक हमेशा बोलते थे भक्ति रसामृत सिंधु का स्मेरा भंगी त्रयी परिचितम साची विस्तीर्ण दृष्टि प्रभुपाद जब एक लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद ने यह श्लोक बोला कि यदि आपका आकर्षण आपका अटैचमेंट अपने रिश्तेदार बंधु सगे संबंधी परिजनों से है तो आपको वृंदावन नहीं जाना चाहिए और वृंदावन आप गलती से गए भी तो आपको कहा नहीं जाना चाहिए केसी घाट नहीं जाना चाहिए और केशी घाट आप गलती से गए भी तो वहां त्रिभंग ललित रूप में जो श्यामल वर्ण का बालक खड़ा है उसको कदापि नहीं देखना चाहिए और उसको देखेगा तो क्या हो जाएगा हाँ कहते हैं हाँ सखे मतलब जितने भी अपने सखे संबंधी हैं उनके प्रति आपका आसक्ति नष्ट हो जाएगा और सारा आसक्ति कृष्ण में हो जाएगा तो ने का ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ने का ये श्लोक नोटिस बोर्ड में लगाना चाहिए तो प्रभुपद प्रवचन दे रहे थे तो कहा किसका हैंडराइटिंग सबसे अच्छा है यमुना देवीदासी कहते मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है प्रभुपाद ने यमुना देवीदासी को सेवा दे कहा ये श्लोक लिखो और नोटिस बोर्ड में लगाओ और जितने भी भक्त है उनको ये श्लोक क्या हो जाना चाहिए याद हो जाना चाहिए क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का दर्शन करने मात्र से ही भौतिक आसक्ति विनष्ट हो जाती है इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे तो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया किया बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने एक उत्सव उत्सव हमें प्रदान किया। वो कौन सा उत्सव है कियात्र भगवान जगन्नाथ जब स्नान करते हैं पंद्रह दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और रथ यात्रा के एक दिन पहले दर्शन देने के लिए अपने आसन में बैठ जाते रत्नासन पर तो जिस दिन भगवान दर्शन देने के लिए तत्पर होते हैं और पंद्रह दिन का ज्ञाप होता है तो चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं जाता कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पंद्रह दिन के बाद का जो दर्शन का पहला दिन आता है ब्रह्म मुहर से पहले उठ जाते हैं और जितने उनके संगी उनको जल्दी उठा देते हैं सबको लेके सम स्नान करके सबके हाथ पकड़ के दौड़ते हुए उनको लेके जाते चलो चलो आ, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए चलो और बाकी दिनों में भगवान चैतन्य गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दर्शन करते थे लेकिन जिस दिन नेत्रोत्सव होता है उस दिन सारे मर्यादों का उल्लंघन करते हैं कृष्णदास कविराज लिखते हैं महाप्रभु सारे मर्यादा का उल्लंघन करके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सुबह जाके खड़े होते वहा जगन्नाथ को एकटक देखते रहते हैं और जैसे भोग लगने का समय होता है तब थोड़ा बाहर आते हैं फिर से गर्भगृह में जाके खड़े हो जाते हैं जगन्नाथ को निरंतर पीते रहते हैं उनके जो को इसलिए कृष्णदास कविराज लगते हैं सखी हे को नप कैला गोपीगन हाँ उसमें वर्णन आता है कि हे सखी आपस में कहते हैं गोपियों ने क्या तप किया है इतना अच्छा वो कहती है कृष्ण रूपम सुमाधुरी पीबी पीबी नेत्र भरे कहते कृष्ण के सौंदर्य को पी पी रही है। नेत्रों को भर भर के पी रही है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस दिन जगन्नाथ का पूरे सुबह से लेके जब तक शयन नहीं होता तब तक पूरे दिन उनका दर्शन करते रहते हैं नेत्रोत्सव के दिन और महाप्रभु ये दर्शाते हैं कि वास्तव में नेत्रों के लिए उत्सव यही है कृष्ण का और कृष्ण के भक्तों का क्या करना अधिक से अधिक दर्शन करना इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन की लालसा के लिए एक श्री के चरणों की रज लेने के लिए तत्पर होते हैं हम सुनते हैं ना वो पांच टाइम चैतन्य चरितमृत में चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने के लिए जगन्नाथ का पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर में तो उस समय चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े थे और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख ही रहे थे तो एक ओडिशा की बूढ़ी स्त्री वहां आ गई और उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे उसको जगन्नाथ जी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे इतनी लालसा हो गई दर्शन की लालसा की वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर एक पाव रख के चढ़ गए और गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक पाव रखा उसको ऐसे गरुड़ को ऐसे पकड़ा एक पाओ गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक पाओ चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर और वो निरंतर देख देख रही है, देख रही है है तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे गोविंद वो कहते हैं अरे नीचे उतर हाँ वो गुस्सा हो रहे थे उसको चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं वो कहते आदिवासी ऐसा बोलता है उसको <laughs> वो कहते तुम तो आदिवासी हो ऐसे बोलते जिसका अनुराग कृष्ण को देखने के लिए इतना अधिक है महाप्रभु कहते उसको अच्छे से दर्शन करने दो मैं धन्य हो गया वो मेरा आश्रय सहारा लेके दर्शन कर रही है फिर चैतन्य महाप्रभु ने कुछ श्लोक बोले चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तार आर्थ देखी प्रभु कही तेला गिला जगन्नाथ मोरे नाही दिला महाप्रभु कहते उसके अंदर इतनी लालसा है भगवान को देखने के लिए इतनी लालसा तो ये जगन्नाथ ने मेरे हृदय में भी नहीं दी मोरस कंदे जगन्नाथ आविष्ट तनु मन प्राणे पद दिया छे ताहो नाही जाने कहते कि इस इतनी निमग्न हो गई है जगन्नाथ को देखने में कि इसने मेरे कंधे पे पाव भी दिया है फिर भी इसको पता नहीं है फिर उसके उससे आशीर्वाद लेते चैतन्य महाप्रभु देखो ओ, एक सन्यासी है और महाप्रभु को सन्यासियों का शिरोमणि कहा जाता है वो भगवान को देखने के लिए उसके चरणों की कामना करते हैं वो कहते हैं अहो भाग्यवती यही वंदी यहा पाय प्रसादे आए छे आरती अमार वाह कहते ये कितनी भाग्यवती स्त्री है हा जिसके चरणों की मैं वंदना करता हूं यह प्रसाद ये श्री मेरे ऊपर कृपा करेगी तभी मेरे हृदय में क्या हो जाएगा थोड़ा सा भगवान जगन्नाथ को देखने की ये जो लालसा है वो प्रकट हो जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं कि ऐसी उत्सुकता ऐसी दर्शन लालसा हमारे ह्रदय में होनी चाहिए भगवान को देखने के लिए यदि ऐसी लालसा नहीं है तो शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो आंखें हैं ये तो आंखें वैसी ही हैं जैसे मोर पंख में भी आंख होती है लेकिन उस, उसको दिखाई नहीं देता यूजलेस आंखें हैं हाँ तो हमारी भी आंखें वैसे ही हो जाएगी हाँ यदि जिनके द्वारा हम कृष्ण या उनके भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते इसलिए तो प्रार्थना करते चैतन्य महाप्रभु हाँ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु में तो हे जगन्नाथ स्वामी आप मेरे नयनों के पथ से क्या करो मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए तो इसलिए हाँ युवान महान महान आचार्य गण यही प्रार्थना करते हैं हाँ कि भगवान का दर्शन करते करते इस देह को त्याग करें हाँ हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में जिन्होंने यही कामना की थी कि मैं अपने आँखों से चैतन्य महाप्रभु आपके मुख कमल को देखो और आपके चरण कमलों को छाती में धारण करो और मुख से क्या बोलो श्री कृष्ण चैतन्य हाँ तो ये तभी संभव है जब हम क्या करें इन आँखों को समझे कि ये मेरे आध्यात्मिक गुरु की प्रॉपर्टी है और उनकी ही सेवा में इसको नियुक्त करने का प्रयास करें तभी क्या होगा इन आँखों में ये जो भोग भावना है नष्ट हो जाएगी और इसमें सेवा भावना इंस्टॉल हो जाएगी और तब हम वास्तव में इन आँखों का सदुपयोग कर सकते हैं और तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा